चौथी स्वार अध्याय भगवती स्ృతి कहती है हरे हे ओम बम जजाग्रतो दूरमुदयते दैवंत दुष्टस्यतय तैवएते दुरंगमंजोति खंजोतिरेकंतन मे मनह शिव संकल्पमस्तु अर्थात मन जैसा दूर विचरता है वैसे ही जाग्र दवस्ता में ही सोते में भी दूर वहाविचरता है मन दूरगामी है मन प्रकाश मान है मन प्रकाश का प्रवर्तक है मन ही अकेला प्रकाश मान है हमारा मन कल्यानकारे संकल्पों से युक्त हो मन से गण इसी मन से यज्ञ आदि कार्य संपन्न करते हैं इसी मन से धीर लोग श्रेष्ठ कार्य करते हैं मन अपूर्व है यजमान में आदरण नहीं है हमारा वह मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए जो सभी प्राणियों में ज्ञानमय है जो सभी प्राणियों में चैतन्य है जो सभी प्राणियों में धैर्यमय है जो सभी प्राणियों में अमृतत्व स्वरूप है जिसके बिना कोई कार्य नहीं किया जाता है हमारा वह मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए जिस अमर मन से सब कुछ जाना जाता है जिससे भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल को ग्रहण किया जाता है जिससे सात पुरोहित यज्ञ का विस्तार करते हैं हमारा वह मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए क्योंकि भगवती श्रुति कहती है हरे हे अम्बां जस्मन ब्रजह सामजयउ गुम्खी जस्मन प्रतिष्ठैता रथना भाविवारह जस्मन चित्तगं सर्वमौतम प्रजानं तन्मे मनह शिव संकल्पमस्तु अच्छा सारथी अश्वों को नियंत्रण में रखता है निर्धारित स्थान पर ले जाता है वैसे ही जो मनुष्यों को नियंत्रण में रखता है उन्हें इंद्रधारित स्थान पर ले जाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित है जो अजर है जो गतिमान है हमारा वह मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए हम अपने पिता इंद्रदेव की स्तुति करते हैं वह महान है बलवान है इंद्रदेव ने व्रतप्रासर को मर्दित किया उन्होंने तीनों लोकों में अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित किया हे अनुमते आप हमारे इच्छाओं का अनुमोदन करने की कृपा कीजिए आप हमारा कल्याण करने की कृपा कीजिए आप हमारे यज्ञ की बढ़ोतरी कीजिए आप हमारी आयु की बढ़ोतरी कीजिए आप हमें तारिए हे अनुमते आज आप हमारे यज्ञ को देवताओं में मान्यता प्राप्त कराइए हवि वाहन करने वाले अग्नि हमारे प्रतिदानशील होने की कृपा करें हे सिने वाली देवी आप देवताओं के वाहन हैं आप भवत के समान वाली प्रजा का पालन करने वाली हैं हमने हवि ग्रहण करके आपको आमंत्रित किया आप हवि को ग्रहण करने की कृपा करें आप हमें संतान प्रदान करने की कृपा करें पांच नदियां भी अपने स्रोत सहित सरस्वती नदी में मिल जाती हैं सरस्वती देश में पांच प्रकार से हुई हे अग्नि आप प्रथम पूजनीय हैं अंगभृष ने आपको प्रकटाया आप देवों के देव हैं आप हमारे लिए कल्याणकारी हो आपके व्रत में मरुदगण कवि और विद्वान हुए आप हमारे लिए मित्र हो आपके व्रत से मरुदगण ज्ञाता हुए आपके व्रत से मरुदगण सर्व दृष्टा हुए आपके व्रत से मरुदगण उत्तम आयुधों से युक्त हुए कुन्हा भगवती स्मृति कहती है हरे हे अम्बम तन्नौ अग्ने तव देवपायु भभुघोनो रक्षतन् वश्च वंध त्राता तौ कस्यतन एकवामस्य नेमे खग वृक्षमानस्तव व्रते अर्थात हे अग्नि आप हमारे हैं आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए आप हमें धनवान बनाने की कृपा कीजिए आप हमारे शरीर को पुष्ट बनाने की कृपा कीजिए आप वंदनीय हैं आप रक्षक हैं आप हमारी संतान की रक्षा करने की कृपा कीजिए आप हमारी गायों की रक्षा करने की कृपा कीजिए आप लगातार हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए हे अग्ने आप पृथ्वी से उत्पन्न हैं ज्ञान पूर्ण कर्म से अग्निका प्राद्रुबाव हुआ है अग्नि शीघ्र ही अरणि मंथन से प्रज्वलित होते हैं अग्नि तेजोमय है अग्नि अद्भुत है अग्नि वायु से और अधिक प्रसार पाते हैं हे Agne आप सर्वस्व हैं हम पृथ्वी के मध्य नाभि में आपको स्थापना करते हैं हम हवि रूप निधि आपको समर्पित करते हैं आप उसे वहन करने की कृपा करें भगवती स्ృతి कहती हैं हरे हे ओम अम प्रमन महिसवसनाय सुसव गोचंद्रवणै से अंगिरस्व सुवृक्ते वेहि सुवत्त ऋग्वीमायार्चा मारकम नरे विस्तुताय अर्थात इंद्रदेव की चाह रखते हैं इंद्रदेव श्रेष्ठ वाणी वाले हैं इंद्रदेव विद्वान हैं हम अंगिरा ऋषि की तरह इंद्रदेव की स्तुति करते हैं अच्छी स्तुतियों से हम इंद्रदेव की स्तुति करते हैं मनुष्यों के नेतृत्व के लिए प्रख्यात इंद्रदेव की ऋग्वेद के मंत्रों से अर्चना करते हैं हे यजमानो आप महान महिमाशाली इंद्रदेव को नमस्कार कीजिए यजमान को आप महा महिमाशाली इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए हवि भेंट कीजिए जिससे हमारे पूर्वजों ने अथवा पूर्व पितरों ने अर्चना की पद जानकर अंगिरा ऋषि की तरह मंत्र गाए और मार्गदर्शन प्राप्त किया हे इंद्रदेव आप सोम जैसा सका भाव चाहते हैं आप सोम जैसा निचोड़ते हैं आप इंद्रदेव हेतु ग्रहण कर लिया जाता है आप सोम रस को उदाहरण करते हैं सोम मनुष्यों का कठोर व्यवहार सहते हुए भी सोम रस प्रदान करते हैं अन्न बल को धारते हैं हे इंद्रदेव आपके लिए परम दूर स्थान भी दूर नहीं होता आप हरि नामक घोड़ों को ज्योति और हरि की तरह आने की कृपा करें हम आपसे अपनी स्थिति की कामना करते हैं हम आपसे अपने लिए बल की कामना करते हैं प्रातः संध्या सवन में यज्ञ किया जा रहा है यह पत्थर सोम निचोड़ने के लिए है यह समिधा अग्नि प्रज्वलित करने के लिए है हे सोम आप युद्धों में बहुत अधिक पराक्रम प्रदर्शित करदे हैं आप शत्रुजई हैं आप सेनापालक हैं आप गोपालक हैं आप बल रक्षक हैं आप उत्तम वास स्थान वाले हैं आप विजेता हैं आप यशस्वी हैं आप हमें आनंदित करते हैं हम आपका अनुकरण करते हैं सोम उन यजमानों को दुधारू गावे प्रदान करें जो उन्हें आहुति प्रदान करते हैं सोम ऐसे यजमान को वेगवान अश्व प्रदान करते हैं जो यजमान को वीर पुत्र प्रदान करते हैं सोम घरेलू उपत्र प्रदान करते हैं सोम कर्मशील पुत्र प्रदान करते हैं सोम पितृ कर्म में दक्ष पुत्र प्रदान करते हैं सोम आज्ञा पालक पुत्र को प्रदान करते हैं भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओम बम त्वमे मां ओखाधे सोमा विश्वस्तवा माप आजनायत् तंगा त्वाम ततन् थोरुवन्त रक्षन् त्वं ज्योतिखा वेदमो भवर्थ अर्थात हे सोम आप इन सभी औषधियों को उपजाते हैं आपने जल को उपजाया आपने गायों को उपजाया आपने अंतरिक्ष का विस्तार किया आपने संसार को ज्योतिमान बनाया आपने अंधकार दूर करने की कृपा करी आप दिव्य हैं आप हमारे मन में धन प्रदान कीजिए आप हमें सौभाग्यवान बनाइए आप हमें युद्ध में जिताइए आपको दान देने से कोई नहीं रोक सकता आप अति बलशाली हैं आप अति अभ्युदय युक्त हैं आप हमें दोनों लोक प्रदान कीजिए अथवा दोनों लोकों का सुख प्रदान करने की कृपा करें भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओम अम अष्टौ व्यक्तकाय को भूः प्रेतिव्यास्त्रे धनवयौ जयना सप्तसिन्धु हेरल्यक्जाहल सवित आगा देव आगाद दत्रत्न दासोसै वार्याणे अथवा सविता देव आठों लोग को ख्याति करते हैं सविता देव पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं सवितादेव सातों समुद्र को प्रकाशित करते हैं सविता देव तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं सविता विभिन्न योजनाओं को प्रकाशित करते हैं स्वर्णमय आंखों वाले सविता यजमानों के लिए अगाध रत्न धारण करें सविता देवी यजमानों के लिए बहुत धन देने वाले हों